तो आज इसी विषय पर बात करेंगे हम लोग और हमारे साथ बात करने के लिए राजीव हजेला जी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं और बी में ऐसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं और उनकी रुचि डिजास्टर मैनेजमेंट में रहा और काफ़ी स्टडी उनकी बाद इस विषय पर हुई है और वही चीज़ें हमारे साथ वो शेयर करते हैं रेडियो के माध्यम से तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग धन्यवाद रमेश जी राजीव जी मुझे ये बताइए कि आज पर्यावरण दिवस है पूरे भारत और विश्व भर में आज के दिन को विशेष रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है तो पर्यावरण एक्चुअली में किसे कहेंगे और क्या है ये देखिए पर्यावरण जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है हु. इसमें हवा पानी फूड और ज़मीन जो है वो सभी चीज़ें जो हमें दिखाई पड़ती हैं अपने आसपास hmm. चाहे वो नेचर की हो जैसे पहाड़ हो गए रिवर हो गई ट्रीज हो गए या कोई मनुष्यों द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हो गई जैसे बिल्डिंग है रोड्स हैं कार फर्नीचर कोई भी वस्तु जो है वो सब हमारे पर्यावरण का पार्ट होता है <laughs> ये पर्यावरण में नेचुरल चीजें भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में लगातार चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस जो हैं वो आजकल दिन प्रतिदिन काफी बढ़ते चले जा रहे हैं जिससे अब तो ये स्टेज आ गई है कि हमने अपने पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करने का करने लग गए हैं हम लोग और पर्यावरण को का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उससे अब मनुष्यों के ऊपर और जानवरों के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर बड़ा भयानक प्रभाव जो है वो डरने शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है तो इसके ऊपर हम सबको काफी गहन चिंतन करने की जरूरत है राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया पर्यावरण जो है हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है लेकिन आज हम वही चीज़ें हमारे साथ जो है हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं या उसको ठीक ढंग से उसकी जो पालना है या उसकी जो देखरेख है वो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसी के साथ एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कहा जाता है विश्व परिवार विश्व पर्यावरण दिवस है आज तो हमें इस बारे में क्या करना चाहिए कुछ बताइए आपने ठीक कहा है हर साल पांच जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन सभी देशों में कम्युनिटीज कम्युनिटीजल्स और गवर्नमेंट वगैरह सब मिलकर के इन्वायरमेंट के बारे में प्रोग्राम्स करते हैं इसमें मनुष्य के जीवन में एक ग्रीन व हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में अवेश अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास किया जाता है और तमाम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं उनको लेने के लिए सोच विचार करते हैं और सभी आम नागरिकों को अवेयर किया जाता है कि वह भी इन्वायरमेंट की सुरक्षा संरक्षण के लिए खुद ज़ुमेदार है न केवल देश या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ही इसके लिए जुम्मेदार है तो इस ए, ए, तो इस प्रकार ये पर्यावरण दिवस एक ऐसा मौका होता है एक ऐसा दिन होता है जिसको कि सभी देश पूरा जोर शोर से मनाते हैं हमारे देश में भी ये मनाया जा रहा है आज के दिन जी राजी जी राजीव काफी अच्छी बातें हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे जो रेडियो हैं जो इस वक्त रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे समय की मांग उन्हें भी पता है कि हर साल पांच जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मैं यही कहूंगा की पर्यावरण दिवस सिर्फ मनाने से नहीं इसके लिए हम सभी को काम करना होगा और किस तरह से काम करना होगा हर व्यक्ति अपने आप से सोचे और अपना योगदान इस पर्यावरण को बचाने में दे सकता है एक और बात मेरे मन में आ रहा है किसने और कब ये पर्यावरण दिवस शुरू किया किस वजह से शुरू किया कौन है वो व्यक्ति उसके बारे में बताइए हम लोगों ने सबने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुनाई होगा जी तो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जी ये, ये संस्था जो है ये पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करती है अच्छा। और ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जिसको हम विश्व पर्यावरण दिवस हिंदी में कहते हैं ये इस संस्था की एक एक्टिविटी का पार्ट है ये अच्छा आ, ये उन्नीस सौ में सबसे पहले शुरू किया गया था अच्छा। और तब से ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल एक नए सिटी में होस्ट किया जाता है और हर साल इसकी एक नई थीम होती है और इस बार ये अंगोला में मनाया जा रहा है 2000 आज का जो विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार 2016 की थीम है जीरो टॉलरेंस फॉर इीगल वाइल्ड लाइफ और ऐसा नहीं है कि खाली अंगोला में मनाया जा रहा है।, जैसे मैंने पहले किया कि की जो है वो तो एक सिटी में मनाती है पूरे विश्व में हर साल मगर ये साथ ही साथ पूरे विश्व के सभी देशों में ये मनाया जाता है और खूब धूमधाम से इस दिन को लोग जो है वो मनाते हैं जैसा कि आपने बोला कि इसमें सभी नागरिक जो हैं वो उनका एक ही मकसद होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं जिससे कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसको उसके प्रति हम सब जागरूक रहे राजीव जी काफी हद तक हमारे समझ में तो आ रहा है कि हमें क्या करना है लेकिन फिर भी बात यह है कि किस तरह का जो प्रयास हम लोग करें जिससे हम काफी कुछ परिवर्तन देख पाए या पर्यावरण का जो सुरक्षा है वो हमें महसूस हो एक और बात आ रहा है मेरे मन में कि पर्यावरण दिवस कैसे मनाया जाता है और क्या क्या किया जाता है उसके ऊपर अगर विस्तार से आप बताएंगे तो हो सकता है कि कुछ नई बातें भी हमारे समझ में आ जाए जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें और कुछ करने की जरूरत हो वो हमें पता पड़ जाए देखिए जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि यूनाइटेड नेशंस तो हर साल किसी एक कंट्री में इसको सेलेक्ट करके मनाता है मगर दुनिया के सभी देश जो हैं वो अपने शहरों में इसको मनाते हैं इसमें पब्लिक है एन हैं गवर्नमेंट है, है कम्यूनिटीज़ हैं इसमें बहुत सी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि पर्यावरण के बारे में काफ़ी अवेयरनेस फैलाने में मदद होती है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है तो इसको जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बोलूं कि अपने शहर गांव, कस्बों में पेड़ को लगाना सफ़ाई अपने इलाके में करना रिसाइकिल के बारे में तरह तरह के इनिशिएटिव लेना ताकि पोल्यूशन जो है वो कम किया जा सके और ऑर्गेनिक फूड खाना ऑर्गेनिक फूड से रमेश जी हम समझते जानते होंगे हम लोग कि जिनमें केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया हो ऐसे पदार्थों को का बढ़ावा देना और उनको उनका उपयोग करना और लोकली ग्रोन प्रोडक्ट्स जो है उनको खाना बजाय इसके कि जो कोई विदेश से आ रहा हो आजकल काफ़ी कल्चर बड़े शहरों में हो गया है कि हम विदेश के पदार्थ फलों को खाना पसंद करते हैं तो जैसे बिजली का बिजली को कम खर्चा करना उसकी बचत करना और जग अपने शहरों में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन्वामेंटल इश्यूज़ के ऊपर सेमिनार करना डिबेट करना या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या गवर्नमेंट को लोकल जो हमारे इश्यूज हैं एनवायरनमेंट के उसके बारे में जागरूक करना या जो एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे और जिन जो जिनका हम सल्यूशन कुछ सुझा सकते हैं उसके बारे में बताना और जैसे आ, आजकल देखिए जो युवा वर्ग है या सभी वर्ग के लोग हैं वो पैदल चलने की बजाय कार मोटरसाइकिल स्कूटर तो आजकल कम चलता है कारों और मोटरसाइकिल से ज़्यादा चलते हैं तो, तो कारों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करना और अगर साइकिल की जगह कई बार पैदल करने का इस्तेमाल करना पैदल का इस्तेमाल करना तो ये सब आ, के बारे में इंफेसिस देते हैं और आपस में हम लोग बैठ कर ये विचार करते हैं कि किस प्रकार से जो अपने हवा पानी और लैंड के ऊपर जो इतने पॉल्यूशन आजकल फैल रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक है साथ होने के साथ साथ अपनी सरकार के भी इन एफर्ट्स इस प्रकार के एफर्ट्स में मदद कर सकें तो इस प्रकार ऐसे बहुत से आ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से ऐसे सुझाव हम बता सकते हैं सरकार को जो जिससे कि हमारे आने वाली के लिए ये धरती जो है वो सुरक्षित रह सके जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इस पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण दिवस को कैसे मनाएं उसके बारे में आपने अलग अलग बातें बताई हैं और जनरली बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं लेकिन इसमें ज़रूरत यह है कि हम आ, कुछ हैबिट्स जैसे कि आपने बताया कि कभी कभी संडे का दिन अगर छुट्टी है आपको आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो तो साइकिल का ही इस्तेमाल करें बड़े बाजार में आपको जाना हो तो नज़दीक हो सकता है आप गाड़ी के बजाय अगर साइकिल का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है और जैसे कि आपने कहा कि आ, जैसे कि आपने कहा कि पैदल भी चला जाए कभी कभी तो वॉकिंग इज़ अ बेस्ट मेडिसिन ऐसा भी कहा जाता है तो आधा पौना घंटा अगर हम लोग पैदल ही कहीं बाज़ार जाकर आ गए तो ये भी हो सकता है रोज़ नहीं लेकिन पंद्रह दिन में एक बार जिस दिन हमको छुट्टी हो उस दिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और कई बार ये भी सजेशन दिया जाता है कि कार चला अगर कार एक ही है तो उसमें अगर चार लोग चार कार लेने के बजाय एक ही कार में एक ही जगह जाना हो तो चार लोग एक ही कार का इस्तेमाल करें तो ये भी अच्छा हो सकता है पर्यावरण की सुरक्षा के हिसाब से तो इन सारी चीज़ों को हम अपने आदतों में लाएं और समन्वय रूप से हमारी विचारधारा एक एक ही तरह की बनी रहें कि हम सब लोग मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा करते रहें पर्यावरण को बचाए रखने में हम कैसे सहयोगी बने इसके बारे में विचार करने की जरूरत है और भी बहुत सारी बातें हम राजीव जी से करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक और आप सुन रहे कार्यक्रम समय की मांग जी हां, समय की मांग इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजीव जी हैं, बहुत सारी बातें आज पर्यावरण दिवस पर हम लोग करने वाले हैं और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को मोटिवेशन देगा इंस्पिरेशन देगा चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा पर्यावरण वाला गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो, रेडियो 90.4 एफएम रहो ब्रह्म कुमारी make the world all the continents and the oceans of the world united with them house flora and fauna ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विशेष आज पर्यावरण दिवस पर और खास हमारे साथ इस इस पर जानकारी देने के लिए राजीव हजिला जी हैं जो विशेष रूप से इसकी जानकारी रखते हैं और काफी विचारक बहुत ही अच्छे विचारक हैं काफी विचार हमारे साथ शेयर करते रहते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं तो आइए इसी विषय को आगे और भी अच्छी तरह से जानते हैं राजीव जी आपका फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम लोग अभी जानना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस क्यों महत्वपूर्ण है क्या इसकी महत्वता है इम्पोर्टेंस क्यों है धन्यवाद पर्यावरण को आज हमारे बहुत खतरा हो गया है और इसका असर हम सब लोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हवा पानी और लैंड का जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं और उसके बढ़ते हुए प्रभाव जो हमारे आसपास सामने नजर आने लग गए हैं जी तो ये एक बहुत चिंता का विषय हो गया है और अब ये जरूरत आ गई है कि हम सब लोग मिलकर के इस गंभीर मुद्दे पर अपने इलाके में अपने गांव में कस्बे में देश में और पूरे विश्व में एक ऐसा अवेयरनेस कंपेन चलाएं ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस गंभीर विषय के ऊपर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए और उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर रोक लगाएं जो हमारे एनवायरमेंट का विनाश कर रही करें जैसे अभी एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज तो यही हैं कि जैसे मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ एक तो हम लोग जो अपने वाहनों में ईंधन जलाते हैं फॉसिल फ्यूल जिसको कहा जाता है ये फॉसल फ्यूल के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हमारे जो पूरे शहर में देश में विश्व में इतना ज्यादा कार्बन गैसेस का जो है वो जनरेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये आज हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति को देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का हमें जहाँ पर पानी नहीं पड़ता था आज वहाँ बाढ़ आ रही है जहाँ पानी पड़ता था वहाँ सूखा आ रहा है और जो मौसम में देखिए बदलाव हो रहे हैं अभी जून के महीने में कितनी बेंतहा गर्मी पड़ रही है कि मनुष्यों के लिए जीना दुर्भर हो रहा है तो ये जो है ये सब असर जो है ये सब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं तो हम जब ऐसे दिवस मनाते हैं तो ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि हम ये कन्वे करें कि साहब आप हमारी गवर्नमेंट हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए तो फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने से इन्वायरमेंट पर असर कम होगा जैसे रिनेबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है फॉसिव एनर्जी का तो ये एक मैंने जो आपको एग्जांपल दिया तो इन सब का मतलब यही है कि हम न केवल 5 जून तक ही अपने प्रोग्राम को सीमित रखते हैं बल्कि ये जो आज जो प्रोग्राम शुरू होते हैं वो एक पूरे साल तक जो है वो एक चलने वाला कमिटमेंट पूरे देश में और विश्व में रहता है जो हर जो एनवायरनमेंट के बारे में हर व्यक्ति को देश को और पूरे विश्व को ज़िम्मेदारी की अपनी जागरूकता को बताता है ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या एनवायरनमेंट है या ये धरती है उसका संरक्षण हो सके राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त भी इस बार बात वही है कि हम सभी लोगों को मिलकर विचार बनाकर कदम से कदम मिलाकर इस पर्यावरण दिवस में ऐसे कुछ पूरे साल भर के लिए कार्यक्रम बनाने होंगे जहाँ पर हम पूरे साल भर पर्यावरण की रक्षा कर सकें सिर्फ एक दिन बनाना ये तो कोई त्योहार नहीं है जिसके लिए हम खुशी जाहिर करें एक दूसरे को मुबारकबाद दे और आगे निकल जाए फिर दूसरे दिन भूल जाए लेकिन ये तो पर्यावरण की बात है इसमें मुबारक की बात नहीं है लेकिन इसको बचाने की बात है और एक दिन की बात नहीं पूरे साल भर हम अगर इसको करते हैं तो तब जाके कहीं हम इसको पूरी तरह से जान पाते हैं समझ पाते हैं और उसको आगे चल के हम लोग महसूस कर पाएंगे और हमारे आने वाला नया जो जनरेशन है उन्हें लगेगा कि हम किसी अच्छे ऐसे सुंदर बाग बगीचे वाले देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही सुकून मिल सकता है लेकिन इसके लिए हमें पूरे ज़ोर से बीसों नौ नौका जोर लगा हमें काम करना होगा पूरे साल भर के लिए आ, राजीव जी एक और बात है मेरे मन में कि हमारे भारत देश में पर्यावरण दिवस के रूप में या पर्यावरण के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं देखिए हमारे देश के सामने पर्यावरण के बहुत मुद्दे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो पर्यावरण को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो काफ़ी असर डाल रहे हैं और मैं यहाँ ये यह कहना चाहूँगा कि कुछ मुद्दे तो हमारे कंट्री स्पेसिफिक हैं और कुछ मुद्दे जो हैं वो पूरे विश्व में लागू होते हैं और विभिन्न देश जो हैं वो उनको अलग अलग तरीक़ों से इनको जो है वो टैकल कर रहे हैं तो अगर हम अपने देश की बात करें तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है जी जी ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है वो करीब एक दशमलव तीन बिलियन हो गई है और जो अभी आंकड़े ये बता बता रहे हैं कि अभी कुछ सालों में हम लोग चीन को भी मात कर देंगे और विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने का जो वो है वो हमको हासिल हो जाएगा हमको हमको मिलेगा मिल जाएगा तो इसके ऊपर जो है वो हमारे जो देखिए कंट्री के पास रिसोर्स तो उतने ही हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंट है जो नेचर है जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं है, है, वो उतने ही हैं मगर जैसे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है तो उन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता जा रहा है जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट को जरूरत से ज्यादा जो है वो खर्च करने लग गए तो ये एक बहुत गंभीर विषय है दूसरा हमारे देश की गरीबी आज भी हमारे देश में देखिए कितनी ज्यादा गरीबी है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही ये जो है 40 परसेंट से ज्यादा लोग अभी भी करीब पावर्टी लाइन के नीचे हैं और यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ये इस प्रकार के जो पर्यावरण से जो नुकसान होता है या जो मैंने ऊपर बताए थे कि ये जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज इनके असर जो हैं वो ज़्यादातर गरीब तबके में इनका असर ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि वो इनको हैंडल कर सकें जो तो गरीब लोग जो है वो ज्यादा मार खा रहे हैं और ये खाली हमारे देश में भी नहीं है जो गरीब देश है या हमारे जैसे गरीब डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इनका ज्यादा असर हो रहा है अब इसमें तीसरा एक इसका जो तो है मुद्दा है वो है अर्बनाइजेशन जो हमारा आजकल गाँव से लोग मूव कर कर कर के अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह की हमारे 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है वो हमारे शहरों में तकरीबन इकतीस प्रतिशत आबादी जो है वो शहरों एरिया में ही आके बस गई है और वहाँ रह रही है और ये दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है तो आपने देखा होगा कि हर शहरों में जो हमारे रिसोर्सेज हैं चाहे वो घरों के हों चाहे वो सड़कों के हों चाहे वो मकानों के हों या कोई और रिसोर्स जो होते हैं नेचर के वो सारे के सारे हमेशा ही कम पड़ रहे हैं तो सड़कों पे पहले गाड़ियाँ कम होती थी आज सड़कों पे बुरी तरीके से हर जगह जाम लगे रहते हैं निकलने की जगह नहीं है मकान नहीं, नहीं मिलते हैं लोग पेड़ काट काट के पूरा उसको एक कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है जो हमारे शहर हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से शहरों में होने लग गई हैं और ये असर हमारे इन्वायरमेंट पर डाल इसको आपने भी देखा होगा आप भी काफी घूमते रहते हैं बाहर जाते हैं जी जी जी। तो आज से पंद्रह बीस साल पहले या पच्चीस साल पहले तो ये बहुत ही कम हुआ करता था उसके बाद देखिए एयर पोल्यूशन आजकल एयर पोल्यूशन एक बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो गई है और हमारा जो देश है वो दुनिया के टॉप एयर पोल्यूटेड कंट्रीज में उसका एक अपना स्थान हो गया है और शायद हम श्रोताओं को मालूम भी होगा हमारी जो राजधानी दिल्ली है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड सिटी कहलाती है ये पता है होगा अमेरिका से आप लोगों को नहीं, कि नहीं। दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है तो और हमारे देश में अगर हम 10 टॉप वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज का जिक्र करें तो उसमें छह जो है वो इंडिया की हैं तो ये जो एयर पोल्यूशन की समस्या है ये भी बहुत ही भयानक रूप इसने ले लिया है इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है हमारे देश में मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 80 परसेंट जो है वो वाटर सरफेस वाटर जिसको हम बोलते हैं नदी नाले तालाब लेक आदि ये सब पोलूटेड हो चुके हैं और 50 परसेंट जो ग्राउंड वाटर है हमारे धरती के नीचे जो पाया जाता है वो पोल्यूटेड हो चुका है ये तो स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है एक हम इंटरनेट पे देख रहे थे एक जगह की हमारे यहाँ 475 नदियों का सर्वेक्षण किया गया और उसमें से एक चौथाई नदी भी जो है वो आज की तारीख में मनुष्यों के नहाने के लिए फिट नहीं।, नहीं तो आप ये देखिए कि हम कहां जा रहे हैं? हैं हैं एक आंकड़ा इंटरनेट पर ये बता रहा है है कि हमारे देश की जो है 275 नदियां है, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी कि उनका पानी बिल्कुल ही खराब हो गया है। तो वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ गया है और अभी हम सबको मालूम होगा हमारे देश में गंगा नदी जो है उसको भारत सरकार ने भी 2008 में नेशनल रिवर करके डिक्लेयर किया है तो ये नदी जो है ये विश्व की सबसे ज्यादा खराब पॉल्यूटेड नदी मानी जा रही है आज की तारीख में इसका पानी इतना खराब हो गया जो गंगा नदी हम लोग जिसकी सदियों से पूजा करते आए हैं इसको देवी देवताओं की तरह पूछते आए हैं लोग उस नदी का हाल जो हो गया ये भी एक बहुत विकट समस्या हो गई है उसके बाद जो है हमारे देश में जो वेस्ट मैनेजमेंट है जिसको हम कचरा प्रबंधन बोलते हैं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है हमारे देश में तकरीबन एक लाख चालीस हज़ार टन मेट्रिक टन कचरा जो है वो डेली पैदा हो रहा है इसमें से तिरासी परसेंट कचरा ही केवल कलेक्ट किया जाता है और उसका उनतीस परसेंट का ही डिस्पोजल होता है बाकी सब जो है वो ऐसे ही डम्प कर देते हैं लैंडफिल वगैरह में बगैर ट्रीट किए हुए तो ये जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है हवा में पानी में और लैंड में और इसमें भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसको ट्रीट करने के लिए अभाव है कि हमारे पूरे देश में एक आंकड़े के अनुसार पाँच सौ तिरपन जो है वो केवल सॉलिड वेस्ट मैने, मैनेजमेंट प्लांट लगे हुए हैं तो इन इसके बारे में अभी सरकार काफी जागरूक हुई है जो हमारे एक साल पहले हमारे दो साल पहले बल्कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया है जिसमें अभी जो है वो नए नए कार्यक्रम जो है वो रहा चल रहे हैं और कुछ काम इस विषय में चल रहा है तो ये एक अच्छी शुरुआत है ये भी एक पर्यावरण को सुधारने के प्रति जो हमारे सरकार ने एक अभियान छोड़ा हुआ है उसके बाद देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब कितना हमारे शहरों में जो आजकल शहर बढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि जो पेड़ पेड़ वगैरह है उनको जो हम लोग काट करके कंक्रीट जंगल हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है तो ये भी इसके ऊपर भी कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है कि हम अगर हमें मान लीजिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या और किसी प्रकार का डेवलपमेंट हो तो हमें अगर पेड़ काटने पड़ते हैं तो हम पेड़ लगाएँ तो शायद हम लगाते कम हैं काटते ज़्यादा हैं तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है और दूसरा अगर हम बात करें तो आज देखिए हमारे रोजमर्रा की जुल जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना पड़ गया है पहले आपको याद होगा जो हम लोग छोटे थे बचपन में देखा करते थे हम कहीं भी दुकान पर जाते थे तो जो दुकान वाला था हमें कागज के लिफाफों में समान देता था पुड़िया बनाकर देता था और पानी वगैरह जो था वो हम लोग सब कहीं से अगर नलके से हमें म्यूनसिपलिटी में लाना होता था तो हम अपने घर में जो हमारे घाघरी है या कोई बाल्टी है या कोई इस तरह का कोई बर्तन होता था उसमें लेके आते हैं आज जो है वो पानी जो है हमारे देश में और पूरे विश्व में प्लास्टिक की बॉटलों में बिकने लग गया है और आप देखिए हर चीज सब्जी वाले से लेकर के वाला, वाला, प्लास्टिक का बैग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो रमेश जी अभी हम एक आ, इंटरनेट पे सर्च पे पढ़ रहे थे कि हमारे जो ये सारे पोशंस हैं उसमें जो ये प्लास्टिक की मांग तरह जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसका कि शायद कोई हजार साल लग जाएगा इसको अपने आप डिग्रेड होने में क्योंकि ये तो बायोडिग्रेडेबल तो होता ही नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। तो ये भी एक जो है एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है और जैसे मैंने अभी जिक्र किया था ये हमारे देश में और हर जगह आजकल लोग पैदल चलना पसंद ही नहीं करते हैं नहीं। तो जो ग्रीन हाउस की गैसेस हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे देश में और अन्य देशों में भी क्योंकि पहले हम सब साइकिल चलाते थे वो साइकिलें तो आजकल शायद मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से शहरों में तो नजर बहुत ही इक्का आती होगी सब मोटर कार और फोर व्हीलर इससे नीचे बात ही नहीं करते हैं <laughs> तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो शायद आज से कुछ साल पहले जो हमारा पेट्रोल और डीजल की खपत होती थी वो जो है वो उसको दसियों गुने बढ़ गई है वो और जिसकी वजह से ये जो हमारे फॉसिल फूल का इस्तेमाल जो है वो इतना बढ़ गया है कि जो उस का रिलेशन बढ़ चुका है ये कुछ ऐसे हमारे देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम सबको सोचने का बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके ऊपर विचार करना चाहिए हमको कि हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं हमारी लोकल जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है तो मैं तो समझता हूँ की हम लोग जो है नॉर्मली क्या करते हैं कि सरकार की तरफ देखते रहते हैं सरकार कदम उठाए सरकार ये करे सरकार वो करे सरकार ये नहीं कर रही सरकार वो नहीं कर रही तो मैं समझता हूँ कि कुछ हम लोगों को नागरिकों को भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे काम करना चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। और जो आज आपने ये वर पर्यावरण दिवस के मौके पे जो आपने ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं जी तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये पर्यावरण दिवस पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मधुन रेडियो जो है वो अपने श्रोताओं के लिए लेके आया है जी जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और बहुत सारी बातें अगर हम लोग देख लें तो एक तरफ हमको बहुत डर भी लग सकता है लेकिन फिर भी बातें तो हमारे सामने है और इन सभी को देखने के बावजूद कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर पहन करने की बहुत ही अति आवश्यकता है और समय का ये मांग भी है कि हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे आइए आगे बढ़ते हुए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से बात करते हैं राजीव जी से समय की मांग में पर्यावरण दिवस पर आप सुन रहे हैं रिगुबादी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है चांद तारों से चांद तारों से न्यारी ये धरती है चांद तारों से न्यारी ये धरती है ठंडक हवा पानी मिलता हवा हवा पानी पानी मिलता पानी मिलता कभी जिंदगी का पौधा पनपता पौधा पौधा पनपता पोधा पनपता वातावरण की छतरी के नीचे वातावरण की छतरी के नीचे रवि से निहारी निहारिय धरती है भी से निहारे धनती है हमको प्राणों से आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष कार्यक्रम समय की मांग में और खास पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं और आज पांच जून है पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस की बहुत सारी बातें एक तरह की जागृति जो है पूरे विश्व में हो रहा है रेडियो टीवी और बहुत सारे अलग अलग एन के माध्यम से विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं और कहाँ कहाँ जो हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में कॉलेजेस में भी इस तरह का एक फंक्शन अटेंड फंक्शन किया जाता है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष जो है नाटक या ड्राम या फिर डायलॉग्स या फिर आ, कुछ ऐसे विशेष एक्टिविटीज़ की जाती है जहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में हम सभी को ये सीख लेना चाहिए और हर रोज हमें उन सारी चीज़ों को अपनी आदतों में डालना है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को जो है प्राकृति के साथ नेचर के साथ जुड़े रखें पैदल चले और साथ साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है बहुत कम करें ना के बराबर हो और फोर व्हीलर टू व्हीलर इन सभी की भी बहुत कम यूज़ हो जहां जरूरत हो वहां इनकी यूज़ करें। अदरवाइज अगर आप साइकिल या पैदल चलकर भी काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है बहुत अच्छी बात है आप करिए इसके लिए आप अपने आप को छोटा मकसद आप अगर पैदल चलते हैं या साइकिल चला कोई काम करके आते हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान आपका पर्यावरण को बचाने में या पर्यावरण को रक्षा करने में हो सकता है आइए आगे बढ़ते हुए मैं राजीव जी एक बात पूछना चाहूंगा हाँ कि एक नागरिक के रूप में बतौर पर्यावरण को कैसे हम बचा सकते हैं क्या कर सकते हैं जैसे कि आपने आखिरी में बोलते बोलते ये बात पर आकर रुक गए कि नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है तो आप बताइए कि हम एक नागरिक होने के नाते पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं या उसकी सुरक्षा में हम कौन से कदम आगे बढ़ा सकते हैं देखिए मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा की हम एक नागरिक है आम आदमी हैं तो हमको भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और इसमें हमें पर्यावरण को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी और खाली हम बैठे बैठे सरकारों को दोष ना दें और सोसाइटी को दोष ना दें और इसको करने के लिए रमेश जी कोई ज़्यादा हमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है जी। कोई ज़्यादा हमें कोई पैस कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा हमें टाइम देने की जरूरत नहीं है और ये जो बातें मैं अभी बताऊंगा आपको ये इसमें केवल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम लोग नेचर की मदद कर सकते हैं केवल हमें अपना आदतों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो जैसे अगर हम बात करें कि कचरे की तो हम आजकल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कचरा इतना ज्यादा इकट्ठा होने लग गया है शहरों में कस्बों में कि उसका मैनेजमेंट ही जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है सरकारों से तो हम कचरा कम फेंकें कम जनरेट करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिसाइकिल करने वाला जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करें या कचरा अगर हम फेंकते हैं तो जो ऑर्गेनिक कचरा होता है जैसे फल फूल सब्जी और इस प्रकार का जो जो कप, जिसको कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से सड़ाया जा सकता है तो उस प्रकार के कचरे को हम अलग करके फेंकें और उसको बल्कि मैं तो कहूँगा कि फेंकने के बजाय अगर आपके पास जगह है और सहूलियत है तो आप ऑर्गेनिक कचरे को इकट्ठा करके कंपोस्ट बना लें इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको खाली एक डिब्बे में डालते रहना है वो अपने आप थोड़ा सा उसको नम रखने से वो तीन चार महीने में सड़ जाता है और उसको आप अपने छोटे मोटे किचन गार्डन में गमलों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये इसमें कोई कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है कोई टाइम नहीं लग रहा है खाली एक सोच का फेर है प्योर मे जी सही बात है और आजकल देखिए हमारे यंग जनरेशन में है कि वो जो जब वो टी चलता है तो उसको रिमोट से ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर को स्टैंड बाई पर कर देते हैं मोबाइल चार्जर जो है वो जो अपना मोबाइल चार्ज करने के बाद निकाल लिया उसको और वो ऑन रहता है तो आप मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल चार्जर हो चाहे कंप्यूटर हो अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया है तो उसका उसको स्विच को ज़रूर ऑफ कर दें क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो है बहुत थोड़ी मात्रा में जो है वो बिजली खर्च करता रहता है जब एक बार वो ऑन रहता है तो वो बिजली स्टैंड बाई मोड पे भी खर्च होती है रमेश जी <laughs> ये ऐसा नहीं है कि बिजली खर्च नहीं होती बिजली खर्च होती रहती है मगर उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि हमको पता ही नहीं लगता <laughs> तो जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके भी हम उसको बढ़ा सकते हैं एफर्ट्स को तो इससे जो है वो आ, शायद हमको अपने बिजली को बिल कर, कम करने में ओवर पीरियड ऑफ टाइम मदद मिलेगी जी जी दूसरा ये है कि आ, आप देखिए हम लोग जो है वो घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं या गीजर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर भी तो वो उसकी थर्मोस्टेट की सेटिंग जैसे अब हमने एसी का मैंने देखा है आजकल के बच्चों को वो सोलह या अठारह पे सेटिंग लगा देते हैं और गीजर वगैरह की सेटिंग जो है वो बड़ी हाई कर देते हैं तो होता यह है कि अब एसी की अगर आपने 16 की सेटिंग लगा दी की लगा दी दी या 18 की वो वो कभी भी जो है वो उसका थर्मोस्टेट बंद ही नहीं होगा वो चलता रहेगा और ना वो 16 पे टेम्परेचर उसका आएगा इतनी आसानी से अगर कमरा छोटा नहीं है तो बिजली तो जो है जब थर्मोस्टेट चलता रहेगा तो बिजली कंटिन्यूस जो, जो है उसकी खर्च होती रहेगी इसी तरीके से गीजर में होता है कि गीजर जो है वो अगर आपने थर्मोस्टेट उसका बहुत आगे सेट कर दिया हाई टेम्परेचर पे वो पूरा बिजली खाता रहेगा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है वो उतनी ही रखनी चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए अब जैसे मैं खुद ही अगर एसी इस्तेमाल करता हूँ तो मैं तो अपनी सेटिंग जो है वो चौबीस पच्चीस छब्बीस रखता हूँ जिसमें ना कि मुझे रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ती है ना कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ती है बस एक हल्की सी चादर से ही काम चल जाता है मगर आजकल जो यंग जनरेशन है मैंने देखा है अपने घर रिश्तेदारों में भी कि वो 18 20 या 16 पे कर देते हैं और रजाई ओढ़ के सोते हैं कंबल तो ये शेयर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो इसको अवॉइड किया जा सकता है दूसरा ये है की हम सेकेंड हैंड चीजों का इस्तेमाल करना हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है पहले आपको याद होगा हम लोगों ने सबने बचपन में सेकंड हैंड बुक्स लिया करते थे याद है आपको जी जी याद है हम लोग नई किताबें हमारे माँ बाप जो थे वो सक्षम ही नहीं होते थे हमें खरीद के देने के लिए इतनी महंगी आती थी या तो हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे घंटों बैठे रहते थे लाइब्रेरी में और या फिर हम अगर हमें कोई एक की पढ़ रहे हैं, अगर एक साल पुराना या दो साल पुराना एडमिशन हमने ले लिया तो कोई इतना खास बदलाव नहीं होता है नहीं। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि हम सेकेंड हैंड वस्तुओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काफी अगर हमने अगर ये भावना स्टूडेंट्स में आ जाती है तो आप आप अब ये देखिए कि कितना कागज की बचत होगी कितना पेड़ कटने से बच जाएगा तो ये, ये है दूसरा आप देखिए कि हम आजकल जो है वो नॉन वेजिटेरियन लोग कितने बढ़ गए कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ नॉन वेज का कंजम्पन बढ़ गया है तो ये जो जो हमारे जो ज का खाना है ये में ये नंबर दो पर इसको माना जा रहा है आ, आ, आपको मैं बताऊं कि जो मैं पढ़ रहा था कि हमारे प्लेनेट के ऊपर जो सबसे गंभीर समस्या है एनवायरमेंट की वो आजकल फ्यूसिल फॉसिल फ्यूल का उपयोग जो हम जिसको हम गाड़ियों में तेल या डीजल पेट्रोल बोलते हैं इसका इस्तेमाल करना जो है ये तो नंबर वन पे है और दूसरी सबसे बड़ी जो का है वो नॉन वेज का इस्तेमाल करना और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट पीटा करके एक रिपोर्ट है ये बताते हैं कि एक नॉन वेजिटेरियन हमबर्गर को बनाने के लिए इतना ईंधन लग जाता खर्च होता है जिससे कि करीब एक कार 35 किलोमीटर चल सकती है अब आप देखिए ये साइंटिस्टों ने ये आंकड़ा जो है वो रिसर्च के बाद निकाला है तो आप इमेजिन करिए कि कितना हम लोग ईंधन जला रहे हैं एक हम बर्गर बनाने में तो अगर हम Uh, मैं मैं इसकी सिफारिश नहीं करता कि नॉन वेज है वो वेजिटेरियन बन जाए वो मैं नहीं कहता मगर अगर हम केवल हफ्ते में एक दिन भी नॉन वेज नहीं खाते हैं और कम कर देते हैं तो शायद हम जो है वो अपना ईंधन जो इस्तेमाल होता है इन सबको बनाने में वो जो है उसको हम लोग कुछ बचत कर सकते हैं दूसरा देखिए आजकल सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिलों की संख्या देखिए आप जैसे मैं अभी बात कर रहा था साइकिल साइकिल तो शहरों से बिल्कुल गायब ही हो गई बहुत ही <laughs> कम नजर आती है मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल हर जगह नजर आती है <laughs> तो अभी साइकिल का इस्तेमाल करने से कोई इसमें ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है इसमें कोई फ्यूल नहीं है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग फिट रहते हैं और <laughs> इससे अगर हम फिट रहते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है तो हम शायद साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें क्या, इसमें क्या कौन सी बड़ी चीज है जो हम लोग नहीं कर सकते है। कि की बात है। जी, जी, जी। और मैंने अभी किया था कि प्लास्टिक, बैग या प्लास्टिक बोटल का आ, हम लोग हम लोगों ने इस्तेमाल इस कदर बढ़ा दिया है की जिसका तो कोई अंति नहीं नजर आता है आज प्लास्टिक की बॉटल का पानी का जो दाम है पंद्रह से बीस रुपए है और हम लोग जो है सब देखिए अब रेलवे स्टेशन के ऊपर ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि ट्रेन में जो है वो कोई पानी लेके अपना पहले कैंपर और पहले अपने घर की बोतलें वगैरह हम लोग कांच की लाते थे और इस्तेमाल करते थे कैंपर एम्पर रखते थे साथ में पांच लीटर का दो लीटर का आजकल वो नजर ही नहीं आता हर आदमी हर आदमी है वो पानी की बोतल भी खरीदता है ये जा कहाँ रहा है सभी ये सब हमारे वातावरण में इन्वायरमेंट में तो जा रहा है दूसरा अभी देखिए हमारे यहाँ कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कि जो हम लोग अपने घर में पहले ये 100 वाट 60 वाट 40 वाट के बल्ब लगाते थे तो उसको हम लोग बदली करें और उसकी जगह एलई लगाएं। लगाए तो अभी मैं ये जो हमारे सरकार ने अभी कुछ समय पहले जो दो साल पूरे किए हैं और इसके ऊपर मैं प्रधानमंत्री का जो भाषण सुन रहा था तो वो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बताया है कि जो हम लोगों ने अपने घरों में लाइट्स चेंज की हैं तो इसमें से करीब एक करोड़ से ज्यादा बताया उन्होंने कि एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस इसको बल्ब से एलईडी के ऊपर स्विच किया है और इसने जो है वो तकरीबन 20,000 मेगावाट पावर जो है वो एक साल में कम करती है। और जिसकी अगर रुपए में इसको मूल्यांकन किया जाए तो ये एक लाख ,00 करोड़ क्योंकि चार पांच पांच रुपए करीब एवरेज यूनिट बिजली की कॉस्ट पड़ती है तो पांच 20,000 20,000 मेगावाट पावर की कंजन बचाने के माने हमने एक लाख करोड़ रुपए जो है वो बचा दिए और ये बच के कहाँ गए ये हम ही लोगों में दोबारा इस्तेमाल होगा। हम्म हम्म तो हमको ये चाहिए कि हम जो है वो जो बल्ब वगैरह हैं उसको तो बिल्कुल ही जो है वो हटा दें अपने घरों से और एलईडी का इस्तेमाल करें ठीक है एलईडी थोड़ी महंगी बल्ब के मुकाबले में जरूर है मगर अभी प्रधानमंत्री बता रहे थे कि बल्ब की वो जो एल की कॉस्ट है वो पहले जो ज्यादा थी बहुत कम हो गई है उसके बाद देखिए जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आ, हम लोग सोलर एनर्जी का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते अभी सोलर एनर्जी के उपकरण आ गए हैं कि हम अपने थोड़ा थोड़ा सा चार्ज करें उसको जैसे सोलर पंप आ गए हैं हमारे किसान भाई जो हैं वो अभी इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है वगैरह सोलर पंप हैं सोलर लाइट्स हैं और जो शहरों वगैरह में पानी गर्म करने के लिए सोलर के गीजर्स लगते हैं तो अगर हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम बिजली को काफी बचा सकते हैं जी जी। तो जो आज हमारे देश में जो बिजली की कमी हो रही है तो हम सब अगर इस प्रकार से करेंगे बिजली की बचत में सरकार का हाथ जो है वो बढ़ाएंगे तो शायद हम इससे भी केवल अपनी मदद नहीं करेंगे सरकार की भी मदद करेंगे जी जी। राजू जी सर हाँ जी बताइए काफी अच्छी बातें बताया मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें और भी हो सकती है मैं यही कहूँगा की राजू जी आपने जितनी बातें बताई उसमें से कुछ जो बातें हैं हम सभी लोग कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ की इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपसे आज के इस पर्यावरण दिवस पर विशेष निवेदन यही करते हैं कि कम से कम आप जो है अपनी आदतों में बदलाव लाएं जैसे कि बल्ब के बारे में अभी राजीव जी बता रहे थे एलईडी बल्ब यूज़ करें और इसके साथ में नॉनवेज की अगर बात कहें तो अगर आप रोज़ खाते हैं तो एक दिन जरूर हफ्ते में मिस करें ताकि पर्यावरण के लिए हेल्प हो सके और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें बाजार में जाए तो कपड़े की थैली अपने साथ रखें ले जाएँ और प्लास्टिक बॉटल्स का कम इस्तेमाल करें और इसके साथ में मैं कहूँगा कि आप हो सके उतना अपने आसपास में या सोसाइटी में ज़रूर कुछ पेड़ लगाएँ हर हफ्ते में या पंद्रह दिन में इस तरह का एक अभियान चलाए पेड़ लगाने का तो ये भी पर्यावरण के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते नहीं तो एक अभियान के माध्यम से सोसाइटी के माध्यम से हम इस तरह के कारोबार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं बच्चों को जोड़ दें इसमें पेड़ लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है बच्चों को कहे कि आप एक पेड़ लगाइए वो बड़ा होने पर आपको इनाम मिलेगा तो बच्चे भी बहुत ही अच्छी तरह से उसकी देखरेख करेंगे पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसको बड़ा करना या उसकी देखरेख करना ये हमें जिम्मेवार से करना है तो हम अपने बच्चों को ऐसी आदत डालें कि बच्चे खुशी से वो काम कर सकें पेड़ लगाएँ और उसको रोज़ पानी दें उसको बड़ा करें ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि आने वाले भविष्य में उन बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण मिल मिल मिल सके, सके, सके। एक एक अच्छा वातावरण शुद्ध हवा उन्हें राजीव जी जाते जाते मैं कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें मैं तो देखिए आज के पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में ये नारा देना चाहूंगा की वृक्ष लगाए और पृथ्वी को बचाए क्या बात है आपने भी यही बोला है कि पेड़ लगाएं तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नोबल कॉज जो है वो हमारे लिए नहीं हो सकता है हमको पेड़ समय समय पर लगाना चाहिए और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप जो है जो किसी को गिफ्ट देते हैं तो पेड़ों को गिफ्ट दें जी जी और अपने परिवार में हर मेंबर की तरफ से पेड़ लगाएं और उसको पूरा पालें पोषें जैसे कि आप अपने स्कूटर कार या घर की देखभाल करते हैं तो पेड़ों की देखभाल करें तो ये समझता हूँ कि मैं ये बहुत ही नोबल कॉज होगा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि पर्यावरण दिवस को हम सभी मिलकर सफल बनाएंगे सिर्फ आज ही के दिन नहीं आज से इसकी शुरुआत करेंगे और साल भर हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को बड़ों को सभी को इसमें हिल मिलकर अच्छी तरह से हम अगर कार्यक्रम करते रहेंगे पेड़ लगाएंगे और अपने अंतों में बदलाव करेंगे तो आने वाले जो समय में हम पर्यावरण को अपने Uh, आज जो सिचुएशन है उससे कई गुना बेहतर पापा बेहतर उसको देख सकेंगे राजू जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में जुड़कर पर्यावरण दिवस पर बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया uh, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेन्यू माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो